ऋत वे सत्यम व्या तब तर अवतु अवतो वक्ता ओ शाति शाँति शाति सबको नमस्ते तो हमारा प्रकरण तदाफलाभा तीसरे सूत्र का पूरा हो गया इसमें यह कहा गया है गर्ग त्रिरात्र याग में जो यह यजमान देवताओं को आहुदी देता है उस आहुदी के फल फलस्वरूप में यजमान की मुख्य की कांति शोभा कांति यानी शोभा बढ़ती है तब पूर्व पक्ष ने इस प्रसंग में तीन विकल्प उठाए मुख्य की शोभा यजमान की पहले से होती हो बाद में ही बाद में भी रह, रह जाता है तो ये याग का परिणाम नहीं है यह केवल भोधानुवाद है यानी पहले से बुध के अंदर जो गुणवत्ता विद्यमान थी याग करने के बाद भी उसी बुध के अंदर वही गुणवत्ता विद्यमान रहती है यह याग का फल नहीं यदि याग को करते करते मुख्य की शोभा बढ़ती हो तो इसको अनेक बार करके देखे पर किसी की मुख की शोभा नहीं बढ़ी और आगे कालांतर में यह बढ़ने वाली है ऐसे विश्वास करें तो हमें विश्वास होने में कोई ना कोई प्रमाण जरूर उपस्थित होना चाहिए ऐसे कोई प्रमाण के न मिलने के कारण ये की शोभा बढ़ाने के लिए गर्ग आदि आगों का जो कथन हुआ यह निष्फल है तीनों विकल्पों में क्या है हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर रही है तो बुद्धि जिसकी जिसको स्वीकार नहीं करती है उसको मनुष्य कैसे स्वीकार करेगा मनुष्य उसी को ही स्वीकार करता है जो अपनी बुद्धि बुद्धि में बैठती है अपने बुद्धि के अनुकूल है उसी को ही मनुष्य मानता है तथा उसी प्रकार गर्गत्र दियागों में कहे हुए फल के अभाव होने से ये जो भाग है अप्रमाण है जब वेद के अंदर एक भाग अप्रमाण हो जाएगा ना बाकी भाग भी अनायास अप्रमाण हो जाएगा कम से कम हम संदेह पैदा तो कर सकते हैं जैसे उसने कल आने के लिए कहा था आया नहीं तो आज आएगा इसमें क्या भरोसा है और कल वजन देगा कल आएगा इसमें क्या भरोसा है ठीक है तो यह हो गया अब आगे हम चौथे सूत्र पर चलेंगे चौथे सूत्र अर्थ लिखा नहीं अब चौथा वो भी पूर्व पक्ष है अन्य अन्य अन्य अन्यम अन्यर्थक्यम तस्मात इस प्रकार देखिए हमने दो तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आगे हैं जो अनर्थ सिद्ध होता है ठीक है और लिखिए अन्य हेतु से अन्य अर्थ क्या का है अन्य हेतु से और अन्य वाक्य के अन्य हेतु से अन्य वाक्य के निरर्थक होने से भी निरर्थक होने से भी वेद जो है अप्रमाण है वे तो कोई प्रमाण नहीं तो कल के प्रकरण में कहा चाहे चातुर्मासी हो चाहे अग्निहोत्र हो चाहे दर्श हो चाहे पशुबंध हो ज्योतिष्टोम हो राजसूय हो वाजपेय हो ये सारे यागों, क, या, यागों की प्रवृत्ति आज्ञाधन के बाद में भी बाद में ही होती है याग, याग संख्या में बहुत सारे हैं पर सारे के सारे यागों में वो याग करने का अधिकार करने वाले को तभी मिलेगा जब यजमान ने विवाह के बाद में ढंग से विधि के आधार पर अपने तीनों अग्नि का चयन किया हो तीनों अग्नियों को जब चयन नहीं करेंगे ना तो वेद के आधार पर उस यजमान को अग्निवाला नहीं माना जाएगा अग्नि का चयन जब तक तो नहीं करेगा तब तो तक तो उसको अग्निवाला नहीं माना जाएगा जब कोई व्यक्ति कोई दुकान ना खोले कोई पैसा इन्वेस्ट ना करे उसको व्यापारी मान सकता है जब कोई किसी को कोई खेत के एक टुकड़ा भी नहीं है को, कोई कोई बीज उसने बोया नहीं उसको किसान कैसे मान सकते हैं और जिसने वेद पढ़ा नहीं वेद वेदानुसार कर्मों को करते कराते नहीं रहते उसको ब्राह्मण कैसे मान सकते हैं और जगत को बनाता नहीं जगत का पालन करता नहीं जगत का विलय नहीं करता तो ईश्वर को ब्रह्म कैसे मान सकते हैं नहीं मान सकते ना उसी प्रकार देखिए तर्क है जो ये जमान डंग से यजमानग्निया की अग्नियाधान की प्रक्रिया नहीं करता तो उसी को अग्निवाला नहीं माना जाएगा जो अग्निवाला नहीं है तो पर याग कहां करेंगे आहुदी किसमें डालेंगे इसलिए आहुदी को डालने के लिए यजमान को अग्निवाला होना जरूरी है तो अग्निवाला कैसे हो तो क्या है दिन निश्चय करके अपने अनुकूल वातावरण में लोगों को बुला करके रिजों को आमंत्रित करके जैसे निर्दिष्ट पद्धति से वेदी बना करके उससे पहले उपवास करके वेदी बना करके यजमान को तीनों अग्नियों का चयन करना पड़ता है ठीक है ना इसको कहते हैं अग्नि चयन ठीक है याग की दृष्टि में इसको कहते हैं अग्नियाधेय अधेय अग्नि का आधान को अग्न प्रक्रिया कहते हैं अग्नियाधेय के बिना अन्य याग्ञ करने में अधिकार प्राप्त नहीं होता ठीक है तो अग्नियाधेयी के प्रकरण में ब्राह्मण ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है पूर्णाहुत्या सर्वान कामान अवापनोदी पूर्णाहुतिया सर्वान कामान जब अग्नि का चयन करेंगे ना तो अग्नि का चयन का शुरुआत होगा तो चयन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद क्या करेंगे पूर्ण अर्पित करेंगे जैसे अग्निहोत्र के अंदर सर्वम वूर्ण स्वाहा बोल करके तीन बार हम आहुदियों का जैसे अर्पण करते हैं आहुदियों के अर्पण करते हुए यत्न को जैसे समाप्त करते हैं तो अग्नि है प्रक्रिया में भी पूर्णाह होती है ठीक है ना उस पूर्णाहुदी के समय पर क्या है पूर्णाहुदी क्यों करना चाहिए तो के में ये बात कही गई है। है प्रक्रिया की के संबंध पूर्णाहुतिया सर्वान कव कामान अवाप नुदी से यजमान की सारी कामना पूर्ण हो जाती है इस पूर्णाहुदी से यजमान की सारी कामना पूर्ण हो जाती है अब इधर बात आती है यानी सारी कामना इस पूर्णाधि से पूर्ण हो जाती है तो चादुर्मासी क्यों करें? समझ में आगे ना पूर्व पक्षी ने किस ढंग से पकड़ा है कोई ये कहते हैं दर्शन को पढ़ लेने से मोक्ष की प्राप्ति न्याय दर्शन में यह बात कही है ना इन सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान जिसको हो इस पदार्थों के से आ निश्रेय साधि और वैशेषिक ने क्या कहा क्षण नाम साधर्म्य वैधर्म्याम तत्व वहां पर भी उन्होंने मोक्ष की बात कही ठीक है ना और मीमांसाकार ने क्या कहा जो व्यक्ति धर्मिष्ट है धर्म को जानने वाला है ईश्वर की आज्ञा के आधार पर चलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वेदांत में क्या कहा जो ब्रह्म को जान लेता है वो मोक्ष में जाएगा ठीक है ना और सांख्य ने क्या कहा ज्ञानाद मुक्ति ही उनके 25 तत्वों को जो जान लेता है वो मुक्त हो जाएगा ठीक है और योग दर्शन में योगदर्शन में अपने अपने चित्त की ये यानी संप्रज्ञा समाधि के उंजी दिशा में भी जब योगी को वैराग्य उदित होगा वो समय मोक्ष की प्राप्ति को जान लिया तो सोलह न्याय दर्शन के आधार पर देखेंगे तो पूर्व पक्षी का अक्षेप वहां पर भी लगेगा क्या इन सोलह पदार्थों को जान लेने से इसके तत्व से मोक्ष की प्राप्ति यदि होती हो।, तो क्यों पढ़े? पढ़े? क्लिक हो गया ना अन्य शास्त्र क्यों पढ़े प्रकार सबसे पहले किए जाने वाले अग्निजयन की प्रक्रिया की जो पूर्णाहुदी है उस पूर्णादी के समय पर यह बोलते हैं अनेना सर्वान कामान अवापनौती इस पूर्णाहुदी से यजमान की सारी कामना पूर्ण होती, होती है तो पूर्वपुक्ष पूछते हैं ऐसे है तो अन्य यागों की आवश्यकता क्यों अग्निहोत्र करने से पहले अग्निचयन करें क्यों बोला अग्निचयन करो पूर्णावधि करो तुम्हारे काम पूरा हो जाएगा ऐसे बोलना चाहिए था ना परंतु तो ऐसे नहीं बोला और अग्निचयन के बाद में विधिभाग के अंदर उसके बाद में अन्य याग को करने के लिए बोला विवाह संस्कार के अंदर विवाह संस्कार है ना उसके अंदर एक जया होम की पद्धति है कौन सी पद्धति जया।, जया होम की पद्धति विवाह के अंदर कितने होम होता है मुख्य रूप से विवाह के अंगबुद क्या अंग जया होम एक राष्ट्रवृद्ध होम एक अभ्यादन होम ठीक है ये ये घी से देने योगी होता है। इसमें और द्रव्य का विनियोग नहीं होता है। लाजा जी, लाजा होम, लाजा होम का द्रव्य लाजा है ठीक है अब देखिए इसमें जया होम के अंदर बताया जो जीवन के हर एक तो दिशा में जीतना चाहते हो जो विजगी भाव को अपने अंदर रखते हो तो उनको जया होम करना चाहिए क्योंकि हर क्षेत्र में वो जीतेंगे और दूसरी बात क्या है जिसके अंदर अपने अंदर राष्ट्र की भावना बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए उसको राष्ट्रवृत होम से आहुति देनी चाहिए राष्ट्रवृत मंत्रों से आहुति देनी चाहिए और आगे संपूर्ण देवताओं की प्रसाद वो चाहते हो तो क्या है अभ्यादन होम से अभ्यादन होम की अठारह अग्नि के अंदर डाले इस प्रकार विवाह संस्कार के अंदर जया होम राष्ट्रभृत हो लाजा होम बोलकर के तीन होम पद्धति पास पास पास में एक में तेरह मंत्र है एक में बारह मंत्र है एक में अठारह मंत्र है ठीक है तो उस तो में के अंदर हो क्या क्या है आगे कहा दो हो गया मन आगे कहा आगे दर्श स्वा आगे कहा उसके बाद में मंत्र आगे कहा प्रजापदर इंद्राय प्रायच्छद कह तस्मै यद उग्रदनाजय तस्मि सामन हव्यो सव्यो बहा ये बात कहेंगे। तो इसका मतलब ग्रहस्थाश्रम के अंदर प्रविष्ट होकर के ग्रीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे-धीरे, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए चित्तमजस्वाहा, हमारे चित्त एक होना चाहिए संबंधित व्यक्ति है ना उसका चित्त जो है अंधकरण एक हो होना चाहिए और चित्ती उसके संस्कार अनुरूप होना चाहिए आकुदम उसकी भावना एक होनी चाहिए ठीक है ना आकुति और भावनात्मक प्रवृत्ति एक होनी चाहिए विज्ञातम उसकी जानकारी समान होनी चाहिए आगे क्या है जस्वाहा विज्ञान एक है? उनके विज्ञान एक होना चाहिए आप विज्ञा उसकी जो विज्ञा यानी उसके जो ज्ञानुरूप जो प्रवृत्ति है वो समान होनी चाहिए आगे क्या कहा उनके चाहकल्प और विकल्प समान हो विचार क्या है निर्णय एक हो पहले कहा और विचार जो है अनुरूप चले आगे कहा दर्शस् और दर्शे करे छोटी है वो करे उसके बारे में शक्स्वाहा आगे कहा चातुर्मासी करें इस प्रकार करते करते करते बताते हैं बृहत चाह तो प्रत्येक क्षण में क्या है हमारे याग बृहत बृहत बृहत बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा ऐसे करते हुए जाइए आगे कहा प्रजापति जयान इंद्राया जयान इन जयान अंदरों से हम आहुदी किसके लिए देते हैं उस प्रजापति परमात्मा इंद्र के लिए देते हैं इंद्र कौन है सर्वैश्वर्यवान होते हैं तो गृहस्थी आहुदी क्यों डाले गृहस्थी को संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने जीवन में पाने के लिए अनुच्छा दी है कहा प्रायछद इंद्राय प्रायच्छद ये आहुदियां क्यों दी इंद्र देवता के लिए दे दी है क्यों इंद्र देवता की प्रसन्नता जब होगी हमारे अंदर इंद्र के समान गुणवत्ता की वृद्धि होगी तो क्या होगा धीरे धीरे धीरे हम बनेंगे इंद्र हम बनेंगे इंद्र तो कह प्रदना जय सारे जीतों में ये इंद्र का जो अनुग्रह है ये प्रतना है हमारी सेना है आगे क्या है तस्मे विजहा समन अंदहा इसी प्रकार भूरी को प्राप्त करते करते करते करते विस्तार करते क्या है हमारा जो मन है प्रजापति परमात्मा के अंदर प्रविष्ट हो जाए हमारा मन उसके अंदर तो मन कहां रहता है मन रहता है ये शरीर में तो हमारे मन के किसी देवता में प्रविष्ट होने का मतलब हम स्वयं उसके अंदर प्रविष्ट हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए हम स्वयं उस देवता के लिए हव्य बने हम स्वयं उस देवता के लिए हव्य बने ठीक है ना हम हव्य पदार्थ है और देवता हमारा ये देवदा हवी को खाने वाला है इसका मतलब हम देवता का स्वयं भोजन बने तो देवदा हमें खा लेंगे तो खाने के बाद देवता उसको पचाएंगे पचाने के बाद हम विलीन हो जाएंगे देवदा में विलीन हो जाएंगे ना तो अहम नहीं रहेगा फिर क्या रहेगा देवता रहेगी अहम कहा गया हम हम देवता में विलीन हो गया ठीक है ना और मछली को पकड़ करके जो खाते हैं ना उसमें मछली का शरीर अपने शरीर में विलीन हो जाता है ना पर उसकी विशेषता क्या है वो आत्मा तो चला जाता है ये के अंदर हमारे विलीन होने में और मछली को पकड़ करके हम खाने में इन उदाहरणों में अंदर क्या है मछली को पकड़ करके जब हम खाएंगे तो मछली का जान निकल जाएगा वो आत्मा नहीं आएगा केवल उसका शरीर ही आएगा परंतु हम देवदा के अंदर जाते हैं ना और शरीर भी जाएगा आत्मा भी जाएगी बाद में शरीर आत्मा दोनों देवता रूप में परिणत हो जाएगा इसलिए एक जगह पर कहा शिवम भूतवा शिवम यजे शिवम भूतवा शिव का यजन परिपूर्ण कब होता है जब हम स्वयं शिव रूप बने शिव के अंदर जो क्वालिटी बदाये ना उस क्वालिटी का ध्यान ध्यान जब करते करते करते विचार बंधन करते करते क्या होगा वो शिव देवता का जो गुणवत्ता है हमारे अंदर आ जाएगी तो ये मान लो शिव देवदा अपने अंदर आकर के समाया या हम शिव देवता में जाकर के समाया समायावेद में कहा शिवम भूतवा यजे तो इसी प्रकार क्या है इसलिए देखिए एक जगह पर बताया ना ईसाई इसाए, के अंदर प्रकार का कथन है इनका जो सेंट पीटर जो है ना सेंट पीटर वो मछुआरा था कौन सा मछुआरा मछली पकड़ने वाला था तो सेंट पीटर को जीसस कहता है पीटर तुम मछली को पकड़ते हो क्या मैं आगे आपको मानवों को पकड़ने वाला बना दूंगा आगे मैं आपको उसको नाम है सेंट पीटर सेंट का मतलब उसके अंदर दिव्यता होती है हाँ। संत है दिव्यता होती है तो उस सेंट पीटर को आप अपने शिष्य पीटर को कहता है तुम मछली को पकड़ते हो आज तुम मछली पकड़ने वाले होते हैं और आगे मैं क्या करूंगा तुमको मनुष्य को मानव को पकड़ने वाला बना दूंगा ठीक है ना वास्तव में क्या है ये मानविकता का ये उद्धार है उद्धार इसलिए एक जगह पर उपनयन संस्कार के अंदर बताया देवस्य भोजनम देवस्य भोजन। भोजनम हम देवदा के भोजन है तो देवदा हमें कैसे खाएंगे जान से मार करके नहीं जान से खाएंगे कैसे खाएंगे आओ आओ आओ ऐसे बोल करके उसको धीरे धीरे धीरे धीरे खा लेगा जितना वो खाएगा हमारे अंदर उतना देवता परिणाम आ का मतलब हम देवता रूप बनने वाले है हम है देवता रूप पर उसका भान क्यों नहीं हो रहा है कुछ हमारे अंदर की अशुद्धि कुछ हमारे अंदर की जो गलत जानकारी मिथ्या जन हमें वो देव होने की अनुभूति नहीं।, नहीं देते तो ये अध्ययन को हटा दीजिए हम क्या है देव बन जाएंगे दृष्टि कहेंगे तो हम देव बन जाएंगे देव हम बन जाएंगे वहां दो ही नहीं एक और दूसरी दृष्टि में द्विवेदी की दृष्टि में कहेंगे तो हमारे अंदर अध्ययन है इस अध्ययन के होने के कारण दैविक का अनुभूति हमें नहीं प्राप्ति नहीं हो रही है प्राप्त नहीं हो रही है देवी की अनुभूति तो है वह प्राप्त नहीं हो रही है अज्ञान को हटा दीजिए देवी की अनुभूति मिलना शुरू हो जाएगा तो इधर कहता है कि पूर्णाहुति के प्रकरण तो मैंने कहा ये बृह स्वाहा में ये कहा इससे भी बड़े करो हवन को इससे भी बड़ा करो रिश्ते को इससे भी बढ़ाओ आपके जो पावर है इससे भी बढ़ाओ आपका ताकत जो है इससे भी बढ़ाओ आपके जो ऐश्वर्य सामग्री है इससे बढ़ाओ और आपके राजा के लिए तो आपके राज्य ना तो छोटे राज्य में क्या है तुम राजा थोड़े तो राज्य को बढ़ाओ राज्य का विस्तार करो श्री राजा लोग क्या है खाली नहीं बैठते थे वो लड़ाई के लिए निकलते थे उसके बाद में क्या है वहां अपने शासन हाँ अपना जो हुक्म है वहां चला लेते हैं हाँ और बुद्धिमान राजा वहां के प्रगति को नहीं बदलाते वहां उनका जो राजा है वो राजा को तो रखता है परंतु कहता है हमारे हुक्म आज से तेरा हुक्म तो चलेगा ही परंतु वो तेरा हुक्म अपने हुक्म के नीचे होगा यानी क्या है इधर जो कलेक्ट होगा इतने हिस्सा मुझे देना, देना है हा बाद में तुमको कोई आपत्ति आएगी हमसे मदद मांग सकते हैं शासन में कोई तकलीफ हो कोई शत्रु का भय हो हमें मदद मान सकते हैं मदद देंगे और तुमको उस मदद के लिए इतना पैसा देना पड़े। एक को मारने के बाद वो प्रजा के शासन ऐसे कोई राजा नहीं करते और जो राजा नहीं मानेगा उसको मारेगा और जो मानेगा उसको बिठाएगा हा आर्य राष्ट्र बनाना है हाँ अच्छा बना यदि इस प्रकार अब देखिय संदर्भ में रहते हुए चाहे साक्षात श्री राम चंद्र जी भी हो अपने शासक वृंदों के बिना अकेला पूरे ब्रह्मांड का शासन यानी पृथ्वी के मंडल का शासन इसमें कितने मंत्री थे आठ मंत्री थे आठ मंत्री का मतलब है आठों दिशा में आपका ध्यान आ, तो एक को एक एक की जिम्मेदारी इस दिशा में तुम देखो इस दिशा के तुम देखो वहां में जो भी समस्या है वो प्रदेश करेगा क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्धिराक्षस होते हैं ना इसलिए आठ आठ मंत्री उनके होते थे और क्या है वहां जो भी पैदा होगा जनता को क्या है उनको टैक्स देना है। उनके टोटल आय से राजा को देना है कर देना है उस वन सिक्स में से वन सिक्स का वन ये राजा केवल अपने परिवार के लिए खर्च करेगा बाकी जो नाइन बाई जो पोर्सन है ना टैक्स का ये वापस क्या है जनता की वृद्धि यह राज्य की वृद्धि में लगाएंगे आज हमारा ढंग का उल्टा उल्टा हो गया ठीक है ना चले तो इधर एक कहते है बृहत् इसके बाद में धीरे धीरे धीरे क्या है हम उस परम पद के अंदर प्रविष्ट हो जाए ये मानव जीवन का कि ये जीत है इस जीत को जो हासिल करेगा वो सच है चेद, इसी जन्म में इस प्रकार स्टेप बाई स्टेप हम परमात्मा के अंदर किया तो हमारा जीवन सार्थक हुआ सच हो गया मानव जीवन नहीं तो क्या हो गया न यदि नहीं हुआ तो मान लीजिए हमारा ये जन्म ये जन्म ये जन्म नहीं ये जन्म, नहीं, ये जन्म भी बेकार हो गया क्योंकि पहले तो बहुत सारे बेकार हो चुके हैं उसके साथ आ, तो कोई कहते ना मेरे से कोई भूल हुआ आज मेरे से एक भूल हुआ नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए आज भी मेरे से भूल हुआ <laughs> यानी आज मेरे से एक और भूल हुआ ऐसे कहना चाहिए ना आज से आज मेरे से एक भूल हुआ ऐसा कहने का मतलब पहले कभी नहीं हुआ था यह पहले पहले बार समझी कहते ना आज मैंने चोरी की तो ऐसा नहीं करना चाहिए आज भी मैंने चोरी की पहले भी क्योंकि चोरी का संस्कार बिना संस्कार से कोई चोरी की प्रवृत्ति नहीं होगी यह संस्कार कितने जन्म जन्मांतरों से हम लेकर के आ रहे हैं ठीक है ना ठीक है। अब ये देखिए हम सूत्र में आएंगे सूत्र से दूर जी इसमें देखिए न्याय दर्शन में बताए हुए एंगल जो है ना उस एंगल से देखे बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है हाँ जैसे कि बोलना मोक्ष कब होगा एक वस्तु से हम कब छूटेंगे उस वस्तु के बारे में हमारा सही जानकारी हो तो आप उसके केवल पीछे से देख ले उस वस्तु की सही जानकारी होगी नहीं होगी केवल के आगे से देखेंगे सही जानकारी होगी नहीं तो यानी देखिए एक पुराना मकान मैंने बना करके एक साल हो गया बढ़िया मकान और आप खरीदने आए तब तो थोड़ा फ्रेंड में आकर के देखा आ, ठीक है मैं खरीद लूंगा वजन देते नहीं आप उसके बाजू में आएंगे पीछे जाएंगे ऊपर जाएंगे छत पर खड़े होकर देखेंगे और अंदर जाकर के देखेंगे इसके बाद में आजू बाजू में कौन कौन रहते हैं देखेंगे इसका रास्ता आने का रास्ता कौन सी दिशा में देखेंगे और कोई वास्तु का दोष का आप, जैसे अभी, अभी जो वास्तु है उस दोष से आप थोड़ा जानकार हो आप बोलेंगे देखिए दरवाजा आपका गलत है क्योंकि कहते हैं नैरुत को रास्ता नहीं होना चाहिए नैरत्यकोण में रास्ता नहीं होना चाहिए नैत्यकोण में रास्ता कहाँ है तो एक जगह बताता जिस घर में मैं रहता था ना सरदार जी के घर और नैतिक कोण को ऐसे क्या कर दिया कोने में छेद कर दिया छेद करने के बाद ऐसे गेट लगा दिया ठीक है ना तो वास्तु वाले बोलते सबसे बड़ा भूल है इसके अंदर एनर्जी का जो फ्लो है वहां रहने वाले के ये पिंड शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसी प्रकार हमने जो घर बनाता ना एक आवरण है ये शरीर के लिए एक आवरण है ये जैसे कि आत्मा के लिए अपने जो कारण शरीर पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर दूसरा आवरण है और ये पिंड शरीर तीसरा आवरण है तो उसी प्रकार क्या है हमारा जो घर है घर का जो चार दीवार है ये चौथा आवरण है तो इसमें से जो एनर्जी जो निकलती है ना तो एनर्जी इसके अंदर से जो एनर्जी का प्रवाह सारों दिशाओं से जो एनर्जी का प्रवाह होता है ना इस प्रवाह के विपरीत होगा तो क्या होगा उनके जीवन में अनिष्ट बातें बहुत सारी होती रहेगी तो इस एनर्जी को अपने वेद के अंदर सर्प कहता है सर्पद देखिए इस एनर्जी को सर्प कहता है क्योंकि जितने भी एनर्जी फॉर्म होता है तरंगित्रुप होता है सांब कैसे जाएगा इसलिए वेद के अंदर धाधु है श्री धादु है श्री श्रीगद तो सर्प आया श्रीपति दी सर्प इस सर्प को वेद के अंदर दिलोक पर माना अंदरिक्ष लोगों पर माना और दिरो पर माना तो ये सर्प को कौन संभालता है रुद्र संभालता है तो ये सारे सर्प जो है रुद्र सर्प की जो लीडर है ये रुद्र है रुद्र का काम क्या है अंदर रहते हुए इन सर्पों को लेकर जाना उनके कर्म फल के आधार पर वहां सर्प का एनर्जी का फ्लो होगा ठीक है ना अब देखिए हमें कुछ बातें सुनी हमें अच्छी नहीं लेगी कैसे एनर्जी का फ्लो होता है और गाली गलोचा शुरू कर दिया ठीक है ना और दूसरे को सुना उसके अंदर भी क्या हो गया यह सुनने के बाद हाँ। हा इसलिए सर, कहा सर्पेभ्यो नमा ये प्रदिव्याम ये अंतरिक्षे ये द्विस्त ऐसे बोलकर के मंत्र है ये युर्वेद के अंदर है मंत्र, ठीक है ना तो ये एनर्जी क्या है इसको हम आंग से नहीं देख सकते हैं इसके पर परिणाम को जैसे बिजली को अंग से नहीं देख सकता है उसी प्रकार इस प्रकार वास्तु वाले क्या है वास्तुशास्त्र को अथर्वेद के आधार पर विस्तार करते हैं उनकी सारी बातें माननीय नहीं होती परंतु जहां वेद के आधार पर जो सप्रमाण बातें कहते हैं ना तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको कुछ दीवार आदि को तोड़ते हुए क्या है रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ना वो एनर्जी ठीक बैठता है ऐसे वास्तु लोग मानते हैं इसके ऊपर क्या है बड़े बड़े वास्तुशास्त्र आज वास्तुशास्त्र के लिए आज इंस्टीट्यूट है केवल वास्तुशास्त्र सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है तो चले अब इसकी न्याय न्याया के बारे में बाद में विचार करेंगे थी थी हाँ, तो में, है। हाँ हाँ यानी एक वस्तु से हमारे विवेक होना चाहिए विवेक से वैराग्य होना चाहिए उस वस्तु तत्व के के बारे में संदेह बिना पूरी जानकारी हमारी होनी है हाँ जीते है इसके लिए एक ऐसे उक्ति है आप देखिए मूर्ख व्यक्ति नहीं सा, बुद्धिमान व्यक्ति सच के सौ चेहरे को जि, जिस समय देखते हैं उस समय मूर्ख व्यक्ति सत्य के एक चेहरे को देखते हैं सत्य का मतलब जो एक्सिस्टेंस में है उस वस्तु का नाम सत्य है जो सत्य क्या है वह वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसे समझना उसके विपरीत अंदर समझना यह सच है इसको न्यायाधश में कहा सत्य जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा न समझना ये असत्य है तो असत्य से बंधन होगा सत्य से मुक्ति होगी तो हम सत्य का, सत्य को कब जानेंगे हर डायरेक्शन से उस वस्तु को देखने के बाद अपने प्राप्त जानकारी को अपने कंप्यूटर में जोड़ करके देखें। में जो देखे हाँ हाँ पूर्ण सत्य होगा इसलिए हमारे दर... हाँ इसलिए देखिए मैंने आपको कहता हूं ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जोड़े हैं न्याय और वैशेषिक जोड़े हैं सांख्य और मीमांसा योग और मीमा सांख्य और योग जोड़े, जोड़े हैं तो तीन जोड़े हो गए दर्शन कितने हैं छा देखिये एक क्यूब लीजिए एक क्यूब का कितने साइड है छ होता है ना उसको जोड़ा करो तीन हो जाएगा अब देखिए आपके इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर कितने प्रकार का चित्र होता है बाइसेक्शन भी।, भी।, भी होता है ना बाइसेक्शन भी होता है तो मुख्य रूप से यह तीन है कौन सा फ्रंट व्यू और आगे साइड व्यू आगे प्लान जिसको प्लान कहता है फ्रंट व्यू क्यों एलिवेशन कहते हैं ना एलिवेशन तो देखिए सबसे पहले हमें क्या है और टॉप व्यू यानी प्लान होना प्लान। चाहिए, ठीक है ना इसलिए देखिए मीमांसा पूरे पूरे क्या है एक कर्म का है तो एक उपासना का है ये प्लान है पूरी पद्धति है उसके अंदर उसके बाद में हम साइड से देखेंगे न्याय और वैशेष से क्योंकि प्लान बनाने के बाद एक साइड से देखिए तो साइड भी हो जाएगा उसके बाद में हमारी योग्यता बढ़ेगी तो क्या है आगे से देखिए हा ऊपर से देखा हुआ हमारे पास है साइड से देखा हुआ हमारे पास है कलेक्टर है ना वो मेमोरी में है इसलिए इसको कंप्यूटर को भी मेमोरी ही कहता है ना हमारी मेमोरी में हमारी स्मरण में है उसके बाद में देखिए ये तो ये इसको क्या है थ्री डायमेंशनल कहता है बाद में ये थ्री डायमेंशनल जानकारी को लेकर के जब आप अपने ध्यान में उतरेंगे ना तो ध्यान में उस वस्तु का आपको थ्री डायमेंशनल पिक्चर मिलेगा ध्यान के अंदर आपको थ्री डायमेंशनल पिक्चर आएगा कोई चौथा डायमेंशन नहीं है उसका इसलिए ऋषि ने क्या कर दिया छे दर्शन बना करके दो दो के जोड़े बना दिए जैसे क्यूबिक के छह साइड होते हैं उसमें क्या करते जोड़ा बनाने के बाद बोला ये अनुबंध शास्त्र है समान शास्त्र है मीमांसा दोनों एक सिद्धांत एक और एक दृष्टि से देखने।, आ, देखने योग्य जोड़े हैं और न्याय और वैशेषिक इस प्रकार साइड व्यू है प्रमाण भाग है और योग और सांख्य जो है ये वस्तु को हम सामने से बहुत क्लियर कट क्या है सामने से देखने के लिए शास्त्र है तो तीन जोड़ा बनाइए छेखा तीन जोड़ा बना करके देखिए अब इसके एसेंस को निकालिए इसको थ्री डायमेंशनल बना दीजिए उस थ्री डायमेंशनल वस्तु की प्राप्ति से क्या होगा वस्तु के संबंध में हमारी सारी दूर हो जाएगी अब बात आती है ना हमें देखिए एक बाग देखने के बाद उधर क्या देखा था लटन था लटन था दरवाजा शायद नहीं लगाए ऐसा लगता है ठीक है दी बार जाकर देखेंगे ये दीवार देखने की आवश्यकता क्यों बढ़ती है क्योंकि हमारे बुद्धि परिशुद्ध नहीं है बुद्धि मेले होने के कारण क्या है कई-कई चित्र क्या है मेले के कारण क्लियर नहीं होता दर्शन तो हुआ पर तो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है के संस्कार वृत्ति के रूप में बदलने में क्या है कोई बाधा आती है ठीक है ना तो ध्यान ईश्वर प्रिधान आदि करने से या धर्म के आचरण करने से यह मेला उतर जाता है मेले के उतरने के बाद हम उसको देखिए हाँ, धर्म के आचरण जब व्यक्ति करेगा तो उस व्यक्ति को टेंशन नहीं रहेगा आज जितने भी टेंशन है अपने कार्य में प्रवृत्ति न करके अन्य कार्यों में प्रवृत्ति होने से ही टेंशन पैदा होता है जब आवश्यकता आती है अपने कार्य अधूरा रहता है तो पूर्ण तृप्ति कब आती है जब अपने कार्य पूरा रहेगा पूरा करेंगे समय पर करेंगे उसको पद्धति से करेंगे तो तृप्ति होती है नहीं तो होती है। ये टेंशन ही वास्तव में हमारे को भ्रमित करने वाला है इसलिए उस टेंशन में खड़े होकर के हम किसी वस्तु को देखेंगे ना उसको कुछ आमसी के गुणों को आ, हम स्वीकार कर पाता है बाकी को स्वीकारते हुए क्या है विवाह में नहीं आती वो अदृश्य में रह जाती है ठीक है ना कभी कभी होते ना कभी कभी हमें ऐसे भान आएगा अरे ये बात तो किसी ने मुझे कही नहीं है और मेरे चित्त के अंदर से कहा से आया कभी कभी ऐसा लगेगा इस प्रकार का स्पार्क क्यों पैदा होता है स्पार्क पैदा हो जाता है वहां के जो मैला है वो धुल गया अंदर की जो अग्नि है ना अंदर की जो अग्नि ये अग्नि उस समय क्या होता है एक ग्लिम्स जैसे स्पार्क हो जाता है उस पार्क में क्या है हमें ऐसा लेकेगा ये बात तो सही बात है परंतु तो किसी किसी ग्रंथ से मैंने नहीं सीखा किसी ने मुझे नहीं बताया किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया की उत्पत्ति मेले के धुल जाने पर इसलिए कहा ना तथा प्राधिपत श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायंदे योगी के मन संप्रज्ञा समाधि के अंतिम दशा में उसकी पूरी मेला जब धुल जाता है ना समय देखिए प्राधिपत की, की उत्पत्ति श्रावण दिव्य शब्द का श्रवण आगे क्या है प्राधिपत श्रावण वेदना दिव्य स्पर्श की अनुभूति दिव्य स्वाद की अनुभूति दिव्य रूपी की अनुभूति दिव्य गंधी की अनुभूति होती है यानी प्रकृति माँ को समय पता लग गया यह बेटा तो मेरे से छूटने वाले है छुट्टे वाले तो मां क्या करेगा अरे ये संपत्ति ले लो ये घर ले लो परतु तो तुम घर नहीं छोड़ना यहीं रहो तो, तुम तुम डर नहीं हो तो मैं क्यों रहती हूं मां पूछती है ना पति से पूछते हैं आप ना हो तो मैं क्यों जीती हूं क्योंकि आप है तब जाकर के मेरे पास काम होगा आप ना हो तो धर्म के नाम पर मेरे पास इसलिए अकेले व्यक्ति को कोई धर्म नहीं धर्म किसको होता है आ, अकेले व्यक्ति केवल खाना पीना डरना कहीं सोना इतना ही धर्म होता है और जो एक के साथ रहेंगे ना उनके अंदर धर्म का बोध होता है श्री धर्म के बोध की उत्पत्ति के लिए ऋषि बोलते हैं कम से कम एक से आप जोड़ो तो किसके साथ जोड़े ईश्वर के साथ जोड़ो याद ईश्वर के साथ जोड़ो ईश्वर के साथ जोड़ने वाले को धर्म नहीं उसको मीमांसा में अधिकार नहीं उसको कर्मकांड में अधिकार नहीं हमें क्या है अब एक बिराई इसमें है हम रहते हैं ग्रस्त में हम प्रशंसा करते हैं उसकी ये नहीं होनी चाहिए ग्रस्त में हम रहेंगे तो ग्रस्त की हमें प्रशंसा करनी चाहिए अब मान आप पढ़ाते हैं योग दर्शन या साख्य दर्शन तो आप उसमें न्याय की प्रशंसा करते हुए पढ़ाएंगे तो क्या होगा स्वयं क्या है आज जो जिसको पढ़ रहे हैं ना इसमें रुचि कम हो जाएगी और आगे ना ये पूर्ण होगा उसमें पैर भी रहने नहीं देते भगवान क्योंकि जो फेल होकर आते हैं ना कौन लेगा उसको कोई बुद्धिमान परमेश्वर तो दुनिया के सबसे बड़ा बुद्धिमान है तो वो कभी हमें नहीं लेंगे इसलिए देखिए जहां याग पद्धति होती है ना इसके अंदर कभी भी कर्मकांड की निंदा नहीं होती यदि मीमांसा दर्शन में जो कर्मकांड पर्ग है उसके अंदर कर्मकांड की निंदा होती तो यह शास्त्र बताना बेकार है इसको कोई नहीं सुनेगा ठीक है ना इसलिए प्रशंसा इसलिए देखिए मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है अपनी बुराई बताने में नहीं अपने अच्छाई बताने में ही मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को भूल करके हम परम को प्राप्त कर सकते हैं नहीं जो स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर जो ध्यान देगा वही आगे बढ़ेगा अब इसलिए देखिए हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है हमारी बुराइयों को छुपाने की है अच्छाइयों को दिखाने की है यानी अच्छाई दिखाने योग्य है बुराई दिखाई देने ये स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होती है तो इसको पकड़ना है जोर से इसलिए गांधी जी बोलता है आप उसी के बारे में ही सोचे जिसके बारे में आप खुल करके कर सकते हो जिसके बारे में आप खुल करके नहीं कर सकते उसमें विचार को लाना ही लाना भी बहुत बड़ा पाप है मान लीजिए किसी को लेकर के काम विकार हुआ बोलते हैं ना, जी आपको देकर के मुझे ये हुआ वो तो मारेंगे ना नहीं बताएंगे ना ठीक है तो हम बताने योगी नहीं है तो कोई पूछे कि आपके अंदर इसको देकर के विकार हुआ था तो क्या बोलेंगे ना ना ना बोलेगा ठीक है ना यदि अभी देखिए बाहर बोलने योग्य नहीं ऐसे आप समझते हो हम समझते हैं तो ये विचार ही क्यों लाया इससे क्या है हम बुरे विचार लाने के बाद झूठ बोलते हैं बुरे विचार आया इस सत्य बोलने से हानि होती है ऐसे समझते हैं और हम झूठ बोलते हैं ठीक है ना और चोरी करते हैं चोरी करने के बाद उसको छुपाने के लिए हां पकड़े जाने की स्थिति में क्या है चोरी के माल किसी और के घर में रखता है ये भी के। कितने कितने बड़ा बड़ा पाप करता है एक पाप से दूसरे के ऊपर चले तो इसलिए न्यायदर्शन में जो कहा कि शास्त्र को पढ़ने से मुक्ति होगी तो यानी उस दृष्टि जब हमारे अंदर आएगी उस दृष्टि जब तक रहेगी उतने क्षेत्र में से हमारा दुख दूर हो जाएगा और मीमांसा को वेदांत को समझ लीजिए तो वह क्षेत्र हमारा ठीक हो जाएगा तो उस क्षेत्र में जो दुख है हमारा दूर हो जाएगा और सांख्य और योग को समझ लीजिए उस उस क्षेत्र में होने वाला आध्यात्मिक दुख जो है ये दूर होगा ठीक है ना तो न्याय वैशेषिक से भौतिक दुख दूर होगा और मीमांसा और वेदांत से दैविक दुख दूर होगा सांख्य और योग से आध्यात्मिक दुख इसलिए दुखों को कितना गिना तीन तो ये प्रत्येक शास्त्र के जो, जो जोड़े हैं ये प्रत्येक तीनों में से प्रत्येक दुख को तो इसी प्रकार क्या करें? एक एक के ऊपर प्रकाश डालते आइए अंधेरा वहां का दूर, दूर हो जाएगा योग और से आध्यात्मिक हाँ जी, जी।, जी। और कौन सा? जी बौद्धिक दुखा दैविक दुख हाँ। दैविक दुख कैसे दूर होगा इसमें से इसके अंदर जो देवता के स्वरूप बताएंगे ना ये दैविक स्वरूप है जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे देश के अंदर विदेश में भी होती है तो बोलते हैं ये प्रत्येक देवता ईश्वर है तो इसका मतलब ईश्वरों की संख्या हाँ इसलिए क्या है हम क्या है बहु वाले है हिंदू की कोई एक ईश्वर नहीं होता अनेक ईश्वर होता है यह फैल गई मिमांसा को पढ़ने से क्या है यह ब्रांडी दूर हो जाएगी ये देवदा जितने भी होती है हमारे अंदर विद्यमान रहने वाला ईश्वरीय गुण है ईश्वरीय गुण हमारे अंदर विद्यमान क्यों है क्योंकि हमारे अंदर मेरे सा, हमारे साथ ईश्वर भी ईश्वर जब विद्यमान रहेगा अपने गुणों का परित्याग करके बैठेगा नहीं गुण तो सदा गुणी के साथ ही रहता है यदि ईश्वर हमारे अंदर व्यापक है ईश्वर के गुण भी हमारे अंदर व्यापक है तो उस व्यापकता का बोध न होने में क्या कारण है यह हमारी बुद्धि में जो प्रकाश है ना क्लिक नहीं होता हमारे मऊ से क्या हो जाता है वो आइकन में जहां क्लिक होना चाहिए वहां क्लिक नहीं होता इसलिए देखिए एक बात को दस बार कहने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, है ना तो इसलिए क्या है प्रत्येक देवदा को जब हम आहुदी के द्वारा देवदा का स्वामशीकरण करेंगे तो उसमें क्या होता है देवदा को बुलाना बुलाना का मतलब जब देवदा को बुलाएंगे हम वेदी पर बिठाएंगे परंतु क्या होगा देवदा देवदा देवदा ये भावना हमारे अंदर आई है ना तो वेदी पर है देवदा स्थूल दृष्टि से परंतु सूक्ष्म दृष्टि से वह देवदा चित्त में ही आता है यानी बाहर नहीं देवता देवता अंदर है इसलिए अंदर के उस देवता पर निमित्त को जगाने के लिए क्या चाहिए एक बाह्य निमित्त चाहिए जिसको कहते हैं आलम्बन इसलिए देवदाह आह्वन जो होता है अंदर के देवता को जगाने का एक आलंबन है इस आलंबन के बाद क्या करता है पूर्णाह करने के बाद हम उसको हटा देता है क्योंकि जो जागृति इधर लाना था लानी थी वो जागृति हो गई ठीक है उसके बाद में क्या करते हैं उस देवदा को हम हवी देते हैं हवी देते वक्त क्या है जैसे हवी हम स्थल रूप में आगे डालते हैं तो सूक्ष्म रूप में अग्नि में गिरती है ठीक है अब देखिए कोई हस्ते हसमुख होकर के आ रहा है सामने से उसके चेहरे पर देखिए हमारा भी मन का कावलुष्य दूर हो जाता है तो देखिए प्रतिदिन हमारे सामने अग्नि को रखिए उस अग्नि को बढ़ते हुए देखिए धूमा के बिना और कठोर ने कहा ना जैसे बादल के बिना सूर्य का दर्शन होता है और जैसे धुमा के बिना अग्नि का दर्शन होता है उसी प्रकार क्या है अज्ञान के बिना भगवान का दर्शन होता है इसलिए अज्ञान के बिना भगवान के दर्शन कैसा होगा अज्ञानी का भगवत दर्शन कैसे होगा इसके लिए सूर्य एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है अग्निहोत्र में धोमे के बिना रहने वाली अग्नि प्रत्यक्ष दूसरा दृष्टांत है ठीक है ना इसलिए गायत्री के जब के बाद में सूर्य दर्शन करना चाहिए यानी सूर्य उदय होने तक गायत्री का जब करना चाहिए तो बाद में क्या है इसमें आल, आलंगारिक ढंग से कौन सा अलंकार है इसमें वही रूपकाल लाइए जैसे कि अंधेरे में बैठे बैठे बैठे गायत्री के करते हुए मुझे सूर्य दर्शन अब हो रहा है है इसी प्रकार अंदर क्या ज्ञान ज्ञान को स्वीकार करते करते करते एक दिन मेरा आध्यात्मिक सूर्य यानी भगवान का दर्शन मुझे हो जाएगा जैसे ये हो रहा है जरिए आचार्य जी डांटते हैं हवन के बाद में जब धुमा फैलता ना वहां तो ऊपर ऊपर तक खड़े होकर दे जाता जाता है है है है है है तो तो तो अंदर क्या हो जाता है? वो सामग्री और आधी जली की जो जो घी ना ना उसका जो आएगा हमें तो तो है, कौन है? है? कितने देर से लकड़ी को अच्छे प्रकार से धरो सबके सामने डांट लेता है आ, ये ब्रह्मचार्य तो मुझे लगता है तीन सौ पैंसठ दिन ये क्यों डांटता है इसलिए क्या है धुमा के बिना अग्नि का दर्शन करने के लिए अपने अज्ञान को समाप्त करने के लिए ही आचार्य वहां डांटता है ऐसा नहीं वो बैठे बैठे कंठाल हो गए हैं। इसलिए करके थोड़ा गुस्सा निकाल दे इसके लिए नहीं हा अब पाठ जागे क्या सूत्र नहीं आगे बढ़ा आगे देखिए तो क्या है बताया कि ये अग्निया प्रक्रिया के अंध में दी जाने वाली पूर्ण आती से सब कामनाओं की सिद्धि यदि मान लिया जाए तो आगे आगे के कर्म करने की कौन सी जरूरी है जैसे एक न्याय दर्शन को पढ़ लेने से यदि मोक्ष की सिद्धि मानी जाए तो क्या है अन्य दर्शनों की पढ़ने की क्या जरूरी है यह पूर्व पक्षी आशय है तो अर्थ लिखिए इसमें एक श्लोक उदृध किया शबर स्वामी ने श्लोक पढ़कर देखिए कैसे रोचक है था। तो के मधु विंदेता तो एक जगह पर वेद में इसमें कहा आदित्यो वही देव मधु ये आदित्य जो है ये देवता के मधु है मधु को <coughs> तो आगे कहा इस मधु को देवता लोग सर्वत्रा पीते हैं ठीक है अब मान लीजिए अब ये पूछता है यदि देवता लोग सूर्य से, से डायरेक्ट मधु पीता है तो उसके रश्मियों में मधु तो होगी तो ये जंगल में शहद लेने के लिए प्रवृति क्यों होता है <laughs> <laughs> <laughs> कोई कह ना कोई सूर्य रश्मि से भोजन ले रहा है खुराक ले रहा है ठीक है ना तो प्रश्न आएगा ऐसा तो फिर के ये वैसे लोग खेती क्यों करे खाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ना तो आगे क्या है इष्टस्य अर्थस्य संसिधो को विद्वान यत्न आचरेत। यदि एक पूर्णाहुदी से हमारी सारी कामना सिद्ध होने वाली है वो पूर्णाहुदी करके खाली बैठे आगे के आगे के विषय को पकड़ने के लिए क्यों यत्न करे और शास्त्र में कहा इसके बाद में इसमें प्रयत्न करना चाहिए अब इसलिए देखिए यह पूर्णाहुदी से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है ये वेद में जो आपके जो शास्त्र में जो कहा ये झूठी बात है हा ठीक है ना इसलिए वो अप्रमाण हो जाता है ठीक है आगे कहता है अभागी प्रतिषेधाचा अभागी प्रतिषेधाचा भाग किसको कहते हैं हिस्सा हिस्सा अभाग का मतलब जो हिस्सा नहीं है यानी हम बोलते हैं ना आपकी ये जो बात है ना यहां लागू नहीं होता लागू क्यों नहीं होता क्योंकि प्रकरण के प्रकरण के बाहर की बात है ये बात आपकी प्रकरण की बाहर की बात प्रकरण के बाहर की बात है ऐसे कभी कहते हैं ना तो उसी प्रकार देखिए एक जगह पर कहा न पृथ्व्याम अग्निश्चेतव्य प्रदिव्याम अग्नि ही न चेतव्य प्रतिवे में पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए न अंतरिक्षे न दिवी और अंतरिक्ष में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए ठीक है अब देखिए गड़बड़ा आ गया ना हमारे मंत्र में क्या बोला वेद के मंत्र में यहां लिखा ना इससे इससे पगल उद्बुद्धि स्वग्न उससे पहले है भूर भुवस्वर भूम पृथ्वी देवयजनी पृथ्वी देव यजनी तुम्हारे पृष्ठ में मैं इस अग्निका आधान करता हूं मंद्र में ऐसा कहता है और अपने ग्रंथ में क्या कहा कौन से ग्रंथ में अपने ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा इसके संबंध में न पृदिव्याम तो मंत्र भाग के साथ टकरावट आता है ना ब्राह्मण ग्रंथों में ये जो वाक्य है ना प्रदि ही न चेदव्य पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए और वेद मंत्र में क्या कहा पृष्ठे अन्नादम अन्नाद्याय आदधे तुम्हारे पृष्ठ में अन्नादि की प्राप्ति के लिए हे ग्नि अन्य अन्नाद्य की प्राप्ति के लिए अन्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए मैं इस अग्नि को आधान करता हूं चयन करता हूं तो ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य में और वेद के वाक्य में परस्पर टकराव आता है या तो वेद को ठीक मानो या तो ब्राह्मण को ठीक मानो क्योंकि दोनों को मंत्र ब्राह्मण यो और परिभाषा से दोनों का आमनाय नाम है संहिता मंद्रभाग भी आमनाय है ब्रामन और ब्राह्मण भी आमनाय है ठीक है ना तो एक जगह पर कहा आमनाय एक जगह पर कहा आमनाय संहिता आमनाय ब्राह्मणानीचा संहिता को भी आमनाई कहता है ब्राह्मणों को भी आमनाई कहता है तो दोनों आमनाये है बाद में दोनों जब आमनायु हो गया तो क्या कर दिया मंत्र ब्राह्मण को और ब्राह्मणों को आमने ये सज्जा है।, वेद, वेद है तो वेद नाम से दोनों जाने जाते हैं तो ये की जगह पर तो इसमें टकराव नहीं आना चाहिए ना यदि दोनों वेद हो तो संहिदा के अनुरूप ब्राह्मणों में होना चाहिए ठीक है ना ब्राह्मणों के अनुरूप संहिदा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि संहिदा पहले ब्राह्मण हां पीछे, पीछे। पिता के अनुरूप बच्चा हो सकता है और बच्चे के अनुरूप नहीं हो सकता समझ में आएगी ना यानी क्या है ये नियम की, की, की जो रश्मि होती है ना ये रश्मि बिल्कुल आगे की तरह ही चलेगी और आगे आगे जो बताएगा वो प्रबल होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के धारा के ऊपर आज जो अमेडमेंट आएगा यह अमेडमेंट प्रबल होता है आज जो कम होगा उस अडी लिख चुका है तो इधर कहा ना न प्रसरी बात तुमने दूसरा देखिए अनर्थ देखिए तुम्हारे वाक्य में ठीक है ना क्या अन्य अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में बिना पृथ्वी के इधर कोई अग्नि का चयन कर सकता है निराधार अब दिलोक में कोई जाकर के अग्नि का चयन करेगा अब इसलिए न अंतरिक्ष न दिवी ना यह तो बेकार की बात है जो कोई कर ही नहीं सकता उसमें मना करने से क्या होता है जो होता ही नहीं उसका मना क्यों करें और जिसने पृथ्वी के संबंध में मना किया उसमें दूसरी आपत्ति आती है क्योंकि संहिदा भाग से यह टकराने वाली बात है इसलिए सारी बात तुम्हारी बेकार की है अर्थ लिखिए अभाग्य प्रतिषेधाचा पृथ्वी में पृथ्वी में अग्नि का चयन न करे अंतरिक्ष में न करे दिलोक में न करे ऐसा जो वाक्य है ऐसा वो उसको सिंपल इन्वर्टर कॉमा में डालिए दिलोक में न करे वहां तक ऐसा जो वाक्य है यह अभागी प्रतिषेध है अभागी प्रतिषेध है इसमें दो प्रकार के दोष उपस्थित है इसमें दो प्रकार के दोष उपस्थित है एक अंतरिक्ष में और दिलोग में अग्नि का चयन हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता उस विषय में निषेध आया उस विषय में जो हो ही नहीं सकता उसमें निषेध आया मत करो बोल करके दूसरा जो हो नहीं सकता उसका निषेध करने की जरूरी नहीं है ना इस क्या है बिना मतलब से कुछ क्या है अनर्गल बोलने लगा दूसरा दूसरा दोष क्या है पृथ्वी के पृष्ठ में पृथ्वी के पृष्ठ में अग्नि का आधान करें ऐसा आदेश एक स्थान पर विद्यमान है एक स्थान पर विद्यमान है आमनायु में एक स्थान पर विद्यमान है फिर उसका खंडन करने से फिर उसका खंडन करने से परस्पर विरोध आएगा परस्पर विरोध आएगा इसलिए ये वाई ये अप्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक है।